आसन को ठीक से लगा लें कमर सीधी रहे गोमलता तो से आंखें बंद कर लेंगे हाथों को घुटनों के ऊपर अथवा गोद में रख लें शरीर में कहीं तनाव खिंचाव अनुभव कर रहे हूं दूर कर लेंगे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव संकल्प संकल्प करें वर्तमान समय में हम उपासना के लिए उपस्थित हुए हैं मन को अधिक से अधिक इस संध्या उपासना में लगाएंगे संकल्प कीजिएगा। मन को श्वास पर केंद्रित करें आती जाति श्वास का अनुभव लंबे गहरे सांस प्राणायाम करेंगे तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर निकालकर यथा सामर्थ्य बाहर ही रखें जी घबराने पर धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे ऐसी क्रिया कम से कम तीन बार करें मन को अंतर्मुखी बनाएं, बाहर के समस्त विषयों से मन को हटाकर अंदर की ओर मन का प्रवेश धारणा अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित कर लेंगे करें व्यापक परमात्मा व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को मन में ले आवे ओम काजक ओ सर्वव्यापक परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड में समाये हुए मेरे मन आत्मा में भरे हुए परमेश्वर संसार का स्थान ऐसा नहीं है जहां आप विद्यमान नहीं हे करुणा के भंडार आप समस्त जगत में विद्यमान हैं इस जगत के बनने से पूर्व भी आप ऐसे ही विद्यमान रहते हैं हे परमपिता परमात्मा आप सदा एक रस रहने वाले कोई परिवर्तन आपके अंदर नहीं होता ही प्रभु यदि आप सर्वव्यापक न होते तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती थी दयालु पिता जहां आप हैं, वहीं पर तो रचना हो सकती है और जहां नहीं है वहां रचना कैसे संभव हो सकती है प्रभो आप इस सृष्टि के प्रत्येक कण के अंदर विद्यमान होकर के इस कार्य जगत की रचना कर डालते हैं हे व्यापक परमात्मा आपकी इस सर्वव्यापक स्वरूप की अनुभूति मुझे होने लग जाए हे प्रभु जैसे योगी लोग ऋषि लोग आपकी इस अनुभूति को सदा करते रहते हैं सदा अनुभव आपकी अनुभूति का योगी ऋषि लोग करते हैं हे परमेश्वर जितना जितना उन योगियों ने ऋषियों ने आपके इस व्यापक स्वरूप को अनुभव किया उतना उतना ही हे प्रभु वे आपके निकट होते चले गए उनके पास से दुख अशांति दूर होती चली गई हे पिता मैं अल्पज्ञ जीवात्मा आपकी अनुभूति करने लग जाऊं जिससे पिता संसार की समस्त अधर्म से बच जाऊं और मेरी गति मोक्ष मार्ग की ओर हो श्रेय मार्ग को अपना करके मैं चलने लग जाऊं, प्रेम मार्ग से हट जाऊं, ये तभी संभव हो सकता है जब प्रभु आपके इस व्यापक स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी ही करुणाकर मुझ पर ऐसी कृपा करे कि मैं आपकी अनुभूति करने लग जाऊं स्वयं तोह का जप करे सर्वव्यापक परमात्मा की भावना मन में बनी रहे मन को बाहर के विचारों से रोके रखें व्यापक परमात्मा उस परमेश्वर के अंदर मैं अनुस्वरूप आत्मा मेरे भी अंदर सर्वव्यापक परमात्मा अभ्यास रक्षक परमेश्वर के स्वरूप को मन में उठावे ओम का जप परमेश्वर सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा हे प्रभु आप समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं हे पिता आप सदा रक्षा कर करते आए हैं करते रहेंगे ऐसा कभी नहीं होता कभी आप रक्षा करें कभी न करें, हे प्रभु आपने जल की रचना करके हम जीवों की रक्षा की है रक्षा कर रहे हैं वायु को आपने बनाया हम जीवों की रक्षा के लिए ही तो बनाया यदि इस वायु को बंद कर दिया जाए तो हम प्राणी अपने जीवन का यापन न कर सकें हमारा जीवन अवरुद्ध हो जाए हे प्रभु हम ठीक से जीवन जी सके हमारा जीवन चलता रहे इसके लिए प्रभु इस प्राण वायु को आपने बनाया है हमारी रक्षा के लिए बनाया है हे परम परमेश्वर, आपसे बढ़ कर के रक्षक कोई नहीं है संसार के कितने बड़े बड़े आयुध तैयार कर ले आस्त्र शस्त्र शस्त्र तैयार कर ले इन सब की एक सीमा है हम उनको पाकर के सुरक्षित समझते हैं एक सीमा तक है भी किंतु प्रभु सर्वथा सर्वदा रक्षक तो आप ही हैं जो आत्मा आपके इस रक्षक स्वरूप की शरण में आ गया उस आत्मा को इन आयुधों की आवश्यकता न पड़ेगी लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रभु जो जीवात्मा आपके पास आ जाता है आप उसकी रक्षा करने में तत्पर रहते हैं वही जीवात्मा पूर्ण तरह से निर्भय हो सकता है जो आपके इस रक्षक स्वरूप को पहचान लेता है आपके ऊपर पूर्णता से विश्वास करने वाला आत्मा ही निर्भय हो सकता है हम भयभीत तभी तक होते हैं जब तक आपके इस रक्षक स्वरूप को अनुभव नहीं कर रहे होते हे दयालु परमेश्वर हमारे अंदर से सब प्रकार का भय दूर हो जाए और आपकी रक्षा हमें प्राप्त हो जाए ऐसी आपसे इस संधि वेला में प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन ओह का जप करें रक्षक परमात्मा को अनुभव करके देखें ऐसे विचार न आने दे परमात्मा स्वरूप को मन में लावें ओम तो का जप करेंगे o oh. परमेश्वर हे पवित्र पिता सदा पवित्र रहने वाले कभी भी मलिनता से युक्त न होने वाले हे प्रभु हम अल्पजी जीवात्मा संसार में जहा जो शुद्ध स्थान दिखता है पवित्र दिखता है उसको हम अंगीकार कर लेते हैं तो संसारिक पवित्रता की ओर हमारा अधिक झुकाव रहता है हे प्रभु इस जड़ प्रकृति की साफ सफाई को देखकर के हमारा मन आकर्षित होने लगता है हे परमेश्वर चेतन प्राणियों के बाह्य सफाई को देखकर के वहां भी हमारा आकर्षण होता है दयालु पिता जैसे छोटे से बच्चे को निश्छल देखकर के निर्मल मान लेते हैं जैसे किसी साधु सन्यासी को सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठा देख करके उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है हे प्रभु आकर्षण ये श्रद्धा शुद्धता को देख करके बढ़ती है पिता इस संसार में सदा शुद्धता नहीं रहने वाली बच्चे के अंदर सदा निश्छलता नहीं रहने वाली साधु सन्यासी के अंदर भी सदा पवित्रता नहीं थी इतना होते हुए भी इन सब के प्रति आकर्षण और श्रद्धा हो जाती है हे hey प्रभो आप तो सदा पवित्र हैं सब मलिनताओं से रहित हैं आपके प्रति हमारी वैसी श्रद्धा नहीं बन पाती हे hey प्रभो जब हमारी आप निर्मल परमेश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी तभी से हमारा कल्याण संभव होगा जब तक आप पवित्र परमात्मा से दूर रहेंगे तब तक कल्याण न होने वाला हे पवित्रता के भंडार हम आत्माओं को हमारे अंतकरण को आविद्या इत्यादि से दूर करके पवित्र कर दीजिए मन ही मन का जप करें पवित्र होकर के पवित्रता की अनुभूति अपने विचार मन में नया आने दें अभ्यास रोक देंगे अपने आप को व्यवस्थित बनाए रखें धारणा स्थल हट गया है तो उसको पुनः धारणास्थल परमन को केंद्रित कर लें थोड़ी देर स्वयं गहराई में उतरने का प्रयास करें अपने आप का अवलोकन चिंतन करें का पाठ करेंगे ओम ओ भूर्भुव स्वाह तत्सवी दुर्वार्यम भर्गो देवस् यो ओ ो नह प्रचोदयान दीराष्ट आीताए ओक्वा ओ प्राण प्राण चक्षुचु ओ श्रोत्र श्रोत्र ओम ओम ओ ओम ओं बाहोभ्या यशोबल ओं करेष्ठे ओं भोना तो शिसी कंठे ओम ओम ओं महुना तो ओम जन पुनाभ्या पुना तो तपुना तो ओम सत्यं पुना तो पुनः ॐ खम ब्रह्मकुना सर्व सत्यं सत्याबिधा तपसोध्य जायत त्र जायत तत स्रर्णव स मुद्रतर्णवादि दे संवत्सरो अजयत ोरा विदधत विश्व मिशो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूमक दिवच पृथिवी चातरक्ष मथो स्व देवी दीष्ट आपो भव पीता शोरिव चिदिग्निधिपतिरशि रक्षिता दिद वह तेभ्यो नम धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो अस्त ये ेष्टीय वय स्मस्त वोज्यं भेद दक्षिण दिगिंद्रो धीपति स्रचिराजी रक्षिता पीतर ईश वह तेभ्यो नम धीपीभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नामभ्यो अस्त योस्माष्टिय वय ग्रीस्मस्त वो जंद प्रतीची दिगरुणो धीपतिको रक्षिताम ईशोभ्यो नम ईभ्यो अस्त ेष्टस्मस्त वोज्यं भेद ओदीची दिखोम धीपतिजो रक्षिता शनि तेभ्यो नम धीपतिभ्यों नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नामभ्योस्त योस्वेष्ट्रीस्मस्तम ध्रुवा दि विषुरधी कल्मा ग्रीवो रक्षिता वीरोधश वह तेभ्यो नमो नमो धीपातीभ्यो नम धीपा रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त ेष्टीय व्यं ग्रीस्मस्त भूज्यमन ऊर्ध् दिबृहस्पतिरधिपतिक्षिता वर्ष तेभ्यो नम धिपतिभ्यो नमः म रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्माष्ट वीस्मस्त वो जे दो उय स्वाहा सस्परी स्वाह पश्य उतर देवत्र सूर्य जातवेदसं देवं उदुत्यतवेद वहंिकेत दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगादनीक चुर्मी वरुण आप्राद्यावा प्राद्यावापृथिवी पक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुस् तचुर्देवित पौरस्ताचुक्रमुच्च्चर पशेम शरद शत जीवेम शरद शत शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम दीना सैम शरद शतम ओम शरद सता ओ भूर्भुवस्व तत्सुवरी धीमहि देवस्मे यो न प्रचोदया ईश्वर दयानिधे दनिधेत्पयान जपोपासना कमण धर्मार्थ काम मोक्षाण सद्य सिद्धि ओ नमः शय च मोभा नमः नम शराय चयस्कराय नम शिवाय शिवतराय को श्वास पर केंद्रित करें आरती जाती, श्वास की अनुभूति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें धन्यवाद दें परमात्मा को धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हिला लें धीरे से आंखों को खोल लेंगे आज की उपासना को यही विराम देते हैं ओम श्रम सरस्वती भवन के सामने सामूहिक चित्र होगा आप लोग वहां यथाशीघ्र व्यवस्थित होकर के खड़े होंगे धन्यवाद